धर्म जीवन का रहस्य पंडित रामकिंकर उपाध्याय हमारे शास्त्रों में धर्म की बड़ी महिमा गाई गई है पर धर्म के विरुद्ध तर्क और शंकाए भी कम नहीं है बहुत से लोग धर्म को ही सारे संघर्षों का कारण मानते हैं उनकी बात तो अलग है ही पर जो लोग धर्म को इस दृष्टि से नहीं देखते वे भी कभी कभी धर्म के विषय में संशयग्रस्त हो जाते हैं उन्हें भी लगने लगता है कि धर्म की जो महिमा बताई गई है वह कहां तक सच है ऐसे अवसर तब आते हैं जब उन्हें जीवन में कष्टों की अनुभूति होती है और वे सोचते हैं कि हमारा आचरण तो धर्मयुक्त है तो धर्म के द्वारा हम ईश्वर के पास पहुंचते हैं या धर्म हमें ईश्वर से दूर करता है श्री राम साक्षात ईश्वर हैं और धर्म के नाम पर उन्हें जीवन से दूर कर दिया गया उन्हें वनवासी बना दिया गया तो वह सत्य भला कैसे सत्य हो सकता है जो हमें ईश्वर से दूर कर दे अतः भरत जी स्पष्ट शब्दों में पूछते हैं कि धर्म का परिणाम क्या यही होना चाहिए राम बन करन मोहिराज एहिते पितसुर भरत जी ने धर्म को लेकर जो प्रश्न प्रस्तुत किया वह वस्तुतः हमारे इतिहास और पुराण के अनेक प्रसंगों में कई सांकेतिक रूप में प्रस्तुत किया गया है भगवान कृष्ण के संदर्भ में भी सत्य को लेकर एक प्रश्न उपस्थित हुआ कंस ने जब आकाशवाणी से सुना कि इस देवकी के गर्भ से जो आठवां पुत्र होगा उसी के द्वारा मेरा वध हो जाएगा तो उसे लगा कि यदि मैं देवकी को ही मिटा दूँ तो इस समस्या से मैं सहज ही मुक्त हो जाऊंगा और वह देवकी का वध करने को तैयार हो जाता है वसुदेव जी ने उसे शांत करने हेतु उससे आग्रह किया आपको भय तो केवल मेरे आठवें पुत्र से है और आप जानते हैं कि मैं सत्यवादी हूँ तो मैं आपको वचन देता हूँ कि देवकी के गर्भ से जो भी पुत्र उत्पन्न होंगे वे सब मैं आपको सौंप दूँगा उन्होंने सचमुच सत्य की उस अर्थ में रक्षा की जो पुत्र हुए उनको उन्होंने कंस के सामने प्रस्तुत कर दिया और कंस ने उनका वध कर डाला किंतु जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ तब क्या वे अपने उस सत्य की रक्षा कर सके यदि उन्होंने कंस को वचन दिया था कि मैं सभी पुत्रों को सौंप दूंगा, तो उस सत्य की रक्षा के लिए श्री कृष्ण को भी कंस के हाथों में सौंप देना चाहिए था तभी तो वे सत्यवादी माने जाते किंतु ऐसा तो हुआ नहीं और उन्होंने भी जो किया वह अपने मन से नहीं किया भागवत में उस प्रसंग में जो स्तुति की गई है वह बड़ी विलक्षण है इसमें सत्य के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है और बार बार कहा गया है कि आप साक्षात सत्य के घनीभूत रूप हैं मैं आपको नमन करता हूँ आपकी शरण में जाता हूँ उसमें कहा गया है सत्यव्रतम सत्यपरम त्रि सत्यम सत्योली सत्य सत्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मक ताम शरण प्रपन्ना भगवान कृष्ण साक्षात सत्य हैं उन्होंने स्वयं वसुदेव को आदेश दिया कि वे रात के समय उन्हें लेकर गोकुल चले जाएं और यशोदा के बगल में सुलाकर वहां जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे ले आए बड़ी अद्भुत बात यदि वह सत्य का त्याग है तो इसके लिए प्रेरित स्वयं भगवान ने किया यहाँ भी वही अभिप्राय है कि सत्य के दो रूप हैं एक व्यावहारिक सत्य और दूसरा पारमार्थिक सत्य पारमार्थिक सत्य तो केवल ईश्वर ही है हम लोग जब शिष्ट में व्यवहार करते हैं उसमें सत्य के लिए जो मापदंड है यह व्यवहारिक दृष्टि से ठीक ही है उसका पालन किया जाना चाहिए परंतु एक पारमार्थिक सत्य भी है तीनों काल में न बदलने वाला सत्य व्यवहारिक सत्य तो देश काल व्यक्ति सापेक्ष है देश के संदर्भ में भी जिसे आप एक देश में सत्य मानते हैं दूसरे देश के संदर्भ में वह सत्य नहीं है फिर आप प्रकृति के नियमों में देखिए जब आप घड़ी देखते हैं और जब आपसे पूछा जाता है कि इस समय कितने बजे हैं तब आप जो समय बताते हैं उसे आप सत्य ही कहेंगे और व्यवहार में वह सत्य भी है पर आपको भलीभांति ज्ञात है कि उसी समय सारे विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न समय हुआ होगा अतः व्यवहार में हम जिसे सत्य मानते हैं वह सापेक्ष सत्य है और व्यवहार में उसका महत्व है परंतु जब हम पारमार्थिक सत्य को जानना चाहते हैं पाना चाहते हैं तब व्यवहारिक और पारमार्शिक सत्यों में से किसी एक को चुनने का प्रसंग आता है यदि वासुदेव जी शुरू से ही पुत्रों को छिपा लेते न देने की चेष्टा करते तो व्यावहारिक अर्थों में वह ठीक ही था कि वे पुत्रों की ममता के कारण दिए गए वचन से मुकर गए किंतु एक सीमा के बाद जब परमार्श सत्य का बोध होने के बाद व्यावहारिक सत्य का महत्व तो नहीं रह गया व्यावहारिक सत्य की अपेक्षा नहीं रह गई इसीलिए मानो भगवान ने वसुदेव के माध्यम से यह बताने की चेष्टा की कि व्यावहारिक सत्य का उद्देश्य वस्तुतः पारमार्थिक सत्य को पाना है सत्याभिमान एक बड़ी सूक्ष्म बात है व्यावहारिक सत्य बहुधा व्यक्ति को सत्याभिमानी बना देता है जो लोग नियमपूर्वक सत्य बोलते हैं उनको बहुधा यह गर्व होता है कि मैं तो निरंतर सत्य ही बोलता हूँ असत्य कभी नहीं बोलता अस्तु धर्म का पालन करने के लिए भी प्रारंभ में हमें किसी न किसी तरह का अभिमान स्वीकार करना ही पड़ता है उसमें भी एक क्रम है तमोगुणी अभिमान रजोगुणी अभिमान और सात्विक अभिमान हनुमान जी ने रावण से कहा था कि तुम तमोगुणी अभिमान का त्याग करके रजोगुणी अभिमान को पकड़े रहो यह बिल्कुल ठीक है यह वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति निद्रा और आलस्य में पड़ा हुआ है और उसे जगाकर कर्म की दिशा में प्रेरित कर दिया गया उसे तमोमयी स्थिति से उठाकर कर्म के लिए रजोमय स्थिति में लगाया गया व्यक्ति जब रजोगुण के द्वारा कर्म करता है तो रजोगुणी अभिमान के द्वारा उसके द्वारा अनेक कर्म संपन्न होते हैं बड़े बड़े निर्माण होते हैं इसके बाद व्यक्ति को और भी ऊपर उठाने के लिए धर्म के द्वारा जीवन में रजस से भी ऊपर उठाकर सत्य के अभिमान में प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की जाती है जब किसी में जाति का अभिमान वर्ण का अभिमान कुल का अभिमान उत्पन्न किया जाता है तो उस अभिमान का तात्पर्य वस्तुतः यह नहीं है कि अभिमान ही चरम साध्य है जब किसी के अंतकरण में यह गर्व भरने की चेष्टा की गई कि अरे तुम तो ब्राह्मण हो तो उसका अभिप्राय यह नहीं है कि व्यक्ति के ब्राह्मणत्व का अभिमान ही उसके जीवन का लक्ष्य हो बल्कि जब उसमें ब्राह्मणत्व का अभिमान उत्पन्न किया गया तो उसकी प्रशंसा के साथ साथ उस पर उतना ही बोझ भी लाद दिया जाता है श्रीमद् भगवान भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण का शरीर साधारण वस्तुओं तुक्ष भोगों को पाने के लिए नहीं मिला है ब्राह्मण से ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेश्यते कृछा तपसे चेह प्रनंत सुखाय इस प्रकार का यह सात्विक अभिमान है चाहे वह पूजा का हो या पाठ का या अन्य किसी प्रकार की क्रिया का हो वह शुरू में व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है पर अंततः व्यक्ति को उससे भी मुक्त ही होना है वसुदेव ने इतने दिनों तक जिस सत्य का पालन किया था भगवान मानो उन्हें उस सत्याभिमान से भी मुक्त करना चाहते हैं कंस मूर्तिमान देहाभिमान है उनका संकेत यह है कि क्या तुम कंस से सत्यवादी होने का प्रमाण पत्र पा लेना चाहते हो जीवन में सबसे ऊंची स्थिति मानते हो तुम मुझे ले जाकर कंस को दोगे तो वह तुम्हें प्रमाण दे देगा कि हाँ तुम बड़े सत्यवादी हो जे प्रारंभ से ही शिक्षा दे रहे थे कि सत्य का प्रमाण पत्र तुम मुझसे लोगे या कंस से कंस से लेना हो तो भी ठीक है क्या तुम्हें कंस से प्रशंसा चाहिए कि वाह तुम कितने बड़े सत्यवादी हो प्रारंभ में कंस ने यही किया भी देवकी को जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ और वसुदेव ने उसे ले जाकर जब कंस को सौंपा तो वह बड़ा गदगद हो गया ऐसा नहीं है कि बुरे लोग कभी गदगद या भाव न होते हों उसने वसुदेव जी की बड़ी प्रशंसा की वाह वाह आप कितने बड़े सत्यवादी हैं कितने साधु पुरुष हैं आपने कैसे ममता का त्याग कर दिया है और जब आपने इतनी उदारता दिखाई है तो मैं क्या इतना कठोर हूँ जो इस पुत्र का वध करूँगा इसे वापस ले जाइए वसुदेव पुत्र को लेकर वापस लौट रहे थे तो उनके मन में यह बात जरूर आई होगी कि कंस भी तो उदार ही है क्योंकि उदारता के कारण ही तो उसने यह पुत्र लौटा दिया परंतु अब संत की भूमिका सामने आ गई जो देखने में बड़ी अटपटी थी नारद जी आकर कंस से पूछते हैं तुमने वसुदे का पुत्र उन्हें लौटा क्यों दिया वह बोला महाराज जब उसने सत्य की रक्षा करने के लिए अपना पुत्र ला कर दे दिया और मुझे उसके उस पुत्र से भय नहीं है तो उसे लौटा देना ही तो उचित था अब कोच की संत ने एक कमल का पुष्प हाथ में लिया और कहा बताओ इस कमल में आठवीं पंखुड़ी कौन सी है स्वाभाविक रूप से कमल में आप चाहे जहां से पंखुड़ी गिनना शुरू करें और चाहे जहां आठवां सिद्ध कर दीजिए वे बोले न जाने देवताओं ने कहां से आठवाँ गिना है यह भी तो हो सकता है कि यही आठवाँ हो वे लोग उधर से आठवाँ गिन रहे हों और तुम इधर से गिन रहे हो ऐसा ठीक नहीं है संत क्या चाहते थे उनका उद्देश्य क्या था संत क्या निर्दय हो सकते हैं कंस ने छोड़ दिया था और नारद जी उसे मारने के लिए प्रेरित कर रहे हैं उनका अभिप्राय यह था कि यदि वसुदेव को सचमुच ही यह भ्रांति हो गई कि कंस भी उदार है उसके जीवन में भी दया सहिष्णुता है अर्थात बुराई में भी अच्छाई दिखाई देने लगे तो बुराई कभी नहीं छूटेगी अधिकांश लोगों के जीवन में यही समस्या होती है क्रोध आने पर कहेंगे क्रोध बुरा तो है पर हमारा क्रोध आवश्यक है क्योंकि वह उचित अवसर पर होता है ऐसी दशा में व्यक्ति कभी क्रोध को छोड़ने का प्रयास ही नहीं करेगा तो संत नारद जी बताना चाहते थे कि कंस में तुम्हें जो उदारता दिखाई देती है यह तो उसका एक क्षणिक और नकली रूप है यह उदारता कभी भी हिंसा में परिणत हो जाएगी अभी देख लो और कंस ने सचमुच वही किया भगवान मानो वासुदेव को यह बताना भगवान मानो वासुदेव को यह बताना चाहते थे कि जब तुमने मुझे पा लिया है तो अब तुम देहाभिमान रूपी कंस से सत्यवादी कहलाने की चेष्टा मत करो बल्कि सत्य का परम तात्पर्य तो यही है कि उससे देहाभिमान का नाश हो और देहाभिमान के नाश के लिए मैं जो कह रहा हूँ उस सत्य की रक्षा करो तब उन्होंने सचमुच उसी प्रकार व्यावहारिक अर्थों में असत्य का आश्रय लिया और पारमार्थिक अर्थों में साक्षात सत्य को पाकर उस देहाभिमान में स्थित जो सत्य था उसे उन्होंने छोड़ दिया भक्त लोग इसे जरा दूसरी भाषा में कहते हैं गीतावली रामायण में भी ऐसा ही आता है और दोनों प्रसंगों में संगति है जब पुत्र का जन्म होता है तो उस पर न्यौछावर करके दान दिया जाता है पुत्र के कल्याण हेतु तो किसी को दे दिया जाता है वसुदेव की प्रेरणा हुई कि इस कारागार में तो कृष्ण पर न्यौछावर करने योग्य कोई वस्तु है ही नहीं और फिर संसार में कोई ऐसी वस्तु है भी नहीं जिसे कृष्ण पर न्यौछावर किया जा सके तो उन्हें लगा कि इतने दिनों तक हमने जिस सत्य का पालन किया है उसी को न्यौछावर करके क्यों न हम यह जन्मोत्सव मनाएं इसलिए उन्होंने परम सत्य को पाकर उस पर अपने सत्य को उठावर करके उसे फेंक दिया सचमुच धर्म की यह बड़ी गहन बड़ी सूक्ष्म गति है भरत जी के प्रश्न का भी यही तात्पर्य है वह सत्य कैसे हो सकता है जो श्रीराम को जीवन से दूर कर दे अयोध्या की प्रजा को अनाथ कर दे सबको संकट में डाल दे यह सत्य नहीं हो सकता वहाँ एक सूत्र दिया गया है आज भी लोग इस भ्रांति में पड़े रहते हैं कि कैकई को महान सिद्ध करने की बड़ी लंबी चौड़ी चेष्टा की जाती है कैके के, के, के चरित्र में कई सद्गुण थे पर इससे यह नहीं सिद्ध हो जाता कि उसके चरित्र में कोई दुर्गुण नहीं था कैके बड़ी तेजस्विनी थी बड़ी उदार थी यह सब है पर कैके के, के, के अंतकरण में एक ओर सुमति है तो दूसरी ओर कुमति भी है सुमति कुमति सबके उर रहें कई के, के, के, के चरित्र में यदि सुमति थी तो मंथरा के द्वारा उनके कुमति को चैतन्य कर दिया गया गोस्वामी जी कहते हैं कुपन्थ पाकर कौन नष्ट नहीं होता नीच के मत के अनुसार चलने से किसकी बुद्धि दूषित नहीं हो जाती को न कुसंगति पाय न न ली चमते चतुराई। उन्होंने दृष्टांत तो दिया कि जब वर्षा होती है तो उससे धान उगता है पर साथ ही कीड़े मकोड़े भी बढ़ जाते हैं घास फूस भी बढ़ जाते हैं उन्होंने कहा कई-कई के, के, के रूप में विपत्ति बीज है दासी मंथरा वर्षा ऋतु है विपत्ति बीज चेरी। कई-कई के, के, के अंतकरण में जो दुर्बुद्धि थी वह अयोध्या में आकर भी छिपी हुई थी मंथरा ने उसे प्रोत्साहित किया उस कुमति के द्वारा जो कार्य किया गया उसे इस रूप में देखना कि कैकई बड़ी धार्मिक थी या बड़ी उदार थी इसलिए ऐसा कार्य कर ही नहीं सकती रामचरित मानस में कैकई का जो चरित्र प्रस्तुत किया गया है उस दृष्टि से यह सही नहीं है इसलिए रामायण में भरत जी के कैकई का बार बार कुमति कहकर उल्लेख करते हैं जननी कुमति जगत सब साखी ऐसी स्थिति में चित्रकूट में एक बड़ा जटिल प्रश्न था यह एक बहुत बड़ी समस्या है अच्छा कई कई ने अपने स्वार्थ के लिए सत्य की दुहाई दी होगी मंथरा ने केवल अपने असत्य को छिपाने के लिए आवरण के रूप में सत्य का नाम लिया होगा महाराज श्री दशरथ के ने शायद इस सत्य को पूर्वक स्वीकार कर लिया होगा वे निर्णय नहीं कर पाए होंगे पर भगवान श्री राम ने यदि इसे सत्य स्वीकार किया तो भगवान ने जिसे सत्य स्वीकार किया उसे आप असत्य कहेंगे क्या इसके लिए चित्रकूट में सब चकित थे तो फिर सत्य क्या है श्री राम जो कहते हैं यदि वही सत्य का अर्थ है तो एक बात है पर यदि भरत उसे सत्य स्वीकार नहीं करते तो ये दोनों महानतम व्यक्ति हैं इसे हम किसी रूप में ग्रहण करें क्या करें उस युग के महानतम लोग वहाँ एकत्र थे और वे एक दूसरे से मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढने की चेष्टा करते हैं इसी बीच जब महाराज जनक आ गए तब लोगों को लगा कि एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो हर दृष्टि से दस संदर्भ इस संदर्भ में हमारी सहायता कर सकता है गुरु वशिष्ठ ने एकांत में जाकर जनक जी से यह कहा कि आज हम सब लोगों के जो बुद्धि है उससे हम स्वयं को उलझन में अनुभव कर रहे हैं आप महान ज्ञानी हैं इस युग में तो आपसे बढ़कर कोई इसका निर्णायक नहीं हो सकता ज्ञान विधान सुजान सुची धर्मधीर नरपाल नर पाल तुम बिनु असमंजस समन को समर्थ यही काल गुरु वशिष्ठ ने जो कहा वह एक बड़े महत्व का पक्ष है तथा समझने योग्य है और वह यह है कि क्या एक व्यक्ति के धर्म की रक्षा दूसरे को अधार्मिक बनाकर होगी कृपया इस पर ध्यान दें आपने कोई बात कही और आप कहते हैं कि मैं सत्यवादी हूँ अतः ऐसा ही करना पड़ेगा अब दोनों व्यक्ति यदि कहें कि मैं सत्यवादी हूँ और मेरा वचन झूठा नहीं होना चाहिए तो यह तो बड़ी सरलता से आप समझा सकते हैं कि एक झूठा सिद्ध होने पर ही तो दूसरा सत्यवादी सिद्ध होगा इसका अर्थ यह हुआ कि एक व्यक्ति को असत्यवादी सिद्ध करके दूसरा व्यक्ति स्वयं को सत्यवादी सिद्ध करे तो क्या किसी एक व्यक्ति को धर्म से जोड़कर हम उसे धार्मिक माने क्या यह धर्म की सही व्याख्या है